प्रणतक्लेशनाथा गोविंदा नो नम नम श्रीपरमहसा श्रीवाद चरणकमल मकरंदा भक्तजन्मान निवास श्रीरामचंदा श्रीकृष्ण गोविंद हत कथा गौ दोगने के लिए तो हमारी माता घर से बाहर निकली पथे सरते नष्टा तथा तो मृता मार्ग में एक सांप ने उसको काट लिया और वो तो तत्काल मर् किसी ने दौड़ करके आके कहा रहे तेरी मां मर गई सांप ने काट लिया नाराजी कहते हैं कि मैंने भगवान की कृपा मानी है भगवान बस यही बंधनता ही मुझे ले जाने देती है गई तो वो यही महात्माओं की कृपा अगर छोटे बच्चे की माता मर जाए तो बच्चा होता रोटा होता कारग हो, हो जाए पर संतों की कृपा से तो माता की जो मृत्यु हो गई उसको भगवान की कृपा समझा नारद जी है। तदा हरे सैव प्रसाद आये मन मानो हम तत तदुत्तर क्रियां कृपा उत्तरां दिशांग बस माता की उत्तर क्रिया करके इसके शरीर को ले जाकर के स्मशान में ले गए उसकी सर क्रियाओं से निवृत्त होकर के और फिर बोलेनाथ जी कहते हैं मैं उत्तराखंड को चल बड़े बड़े नगर गांव वज इनमें होता हुआ पर्वतों में चला गया बड़े बड़े पर्वतों का उल्लंघन करके बड़े बड़े तालाबार उनको मिले नदियां मिली बड़े बड़े सर बजर पर घूमते मिलते थे जंगली जीव बांस खड़े हुए मार्ग जाने ही जाने आने का घोरम महत्व एकाकी प्रविष्टा कहते हैं कि ऐसा भयंकर जंगल में पहुंच गया कि जहां कोई कुछ नहीं था एक केवल में अकेले था भयंकर जंगल और हमको गरीब प्यास लगी भूख भी लगी तृषा व्याप तो बुभुक्ष तो हम नद्यांश स्नात कर नदी में स्नान किया आचमन किया जल पिया गता श्रम कहते हैं थकावट दूर हुई जल भी पिया शांति मिली मृम रणले मनुष्य का परमाणु दर्शन था एक पीपल का वृक्ष उसके नीचे बैठते आरोप और मन सा हृदय स्तम भगवंतम समचिंतन और मन से फिर भगवान का ध्यान करना आरंभ किया एकांत जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके नाराजी कहते हैं मैंने भगवान का ध्यान करना आरंभ किया जैसे उन महात्माओं से भगवान के स्वरूप को सुन रखा था ना उसी तरह मैंने भगवान का हृदय में ध्यान किया ते एक बार जो ध्यान लगाया तो एक साथ भगवान मेरे हृदय में प्रगट हो गए ध्यात हृदय हरे प्रागत बहु मैंने भगवान का जब ध्यान किया तो मेरे हृदय में खास प्रगट हो गई उस समय तो मैं आनंद के सागर में डूब गया बड़ा सुख मिला मैं भगवान का दर्शन करके हृदय में आत्मान परम च नापस्य फिर तुम्हें तो अपनी को भूल गया ध्यान कर रहा हूं किसका ध्यान कर रहा हूं पर यह अवस्था थोड़ी देर थी थोड़ी देर भगवान हृदय में प्रकट होकर के फिर अंतरधान हो गए एक साथ मैं उठ के खड़ा हुआ आंखें टोली फिर मैंने बार बार बैठ करके बहुत प्रयत्न किया तो कि फिर भगवान मेरे हृदय में फिर दर्शन दें मना स्त्री कि तद्रूपम वीक्ष माणू बार, बार प्रयत्न किया तो वो रूप फिर मेरे में फिर आ गया कहते फिर मुझे दर्शन किया मैं बड़ा प्रयत्न कर रहा था भगवान ने जब मुझको इस तरह से व्याकुल जब देखा फिर मेरे शोक को निवृत्त करते हुए आकाशवाणी को हे नारद अस्विन जन्म में दुर्दर्शन मान दृष्टि तुम नारद तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं तुमको हो सकता क्योंकि मेरा दर्शन होना कठिन है इस समय एक बार जो हमने तुमको दर्शन दिया है तो तुम्हारे तुमको विश्वास कराने के लिए तब हमारे प्रीत युद्ध मिल सकृत दर्शिता ती और भक्ति श्रद्धा बढ़ जाए विश्वास हो जाए इसके लिए हमने एक बार तुमको दर्शन दिया है बस इसी तरह तुम हमारा ध्यान चिंतन भजन करते रहते इस शरीर को खोल करके जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तो तुमको हमारे पार्षद का शरीर मिलेगा और ये तुम्हारी स्मृति कभी नष्ट नहीं होगी प्रलय काल में ऐसा जब एवं उत्ता भगवान अंतरिका आकाशवाणी ये कहकर के जब शांत हो गई आंत अदृष्टा तस्मय प्रणाम कृतवा जिधर से आकाशवाणी हुई थी उसी दिशा को नाराजी कहते मैंने प्रणाम किया और फिर तन नामानी पठन तट लज्जो गतस्त्र वाम पर्यटन फिर तो लज्जा आदि को त्याग करके पृथ्वी पर घूमता हुआ भगवान के मंगल में नामों का कीर्तन करता रहता अपने समय पर मृत्यु काल प्रकट हुआ स्वावसरे मृत्यु काला प्राग्रभु मृत्यु तो अपने समय पर प्रकट होता ही है आ ही जाता है तथा पार्षद रूपांतनुम भगवता ये पांच भौतिक स्व शरीर मारा छूट गया भगवान के पार्षद का शरीर हमको मिल गया जब कल्प के अंत में ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे उनके श्वासों के द्वारा हम ब्रह्मा जी के उदर में चले गए तत्वासी का प्राविषम बस ब्रह्मा जी के अंदर चले गए उनके शरीर में फिर कल्प के आदि में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो जैसे मरीची आदि प्रकट हुए ब्रह्मा जी से तेरे हिंदू जी के शरीर से प्रकट हुए सो हम हरेक प्रसाद भगवान की कृपा से अब हमारी गति कहीं कुंठित नहीं होती हम कहीं नहीं जा सकते हैं और भगवान ने ये वीणा हमको दिया है लोध से बजाते हो वेवदत्ताम वीणाम वादय हर कथाम गाय मांगो ब्रह्मांडम प्रमाणी बस भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणगान करते हुए इस तरह से हम भ्रमण करते रहते हैं जैसे कहते हैं एवं गायत्र तो हृदय भगवान निमंत्रित एवं दर्शनम जाती जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो तो समय पे आ जाता है ऐसे दो जब मैं बीणा बजा करके जब गान करता हूं तो उसी समय भगवान ऐसे ही खर्च भी मेरे हृदय में रहते भगवान निमंत्रित एवं दर्शनम जाते विषय बोलों से जिनके चित्त दुखी हो रहे हैं वो तो संसार सागर से तरने के लिए हर भजन में नौका तो भगवान का भजन भगवान की शरण ही एक नौका है भगवान के भजन करने से जैसे चित्त में शांति मिलती है ऐसे यमाविक पालन करने से नहीं मिलती व्यास जी जो तुमने हमसे तुम पूछा वो हमने सब अपने जीवन का चरित्र सुना सर्वम व्याख्या कर वो हमने सब सुनाया ऐसा कह करके और व्यास जी से विदा होकर के नारद जी वहां से चले बोलिए श्री कृष्ण भगवान और नारद जी सरस्वती व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे सम्या नाम का जो उनका आश्रम है वहां अपने मन को एकाग्र करके बैठे मना स्त्री करते रखते हुए ध्यान किया तो पहले ही उन्होंने पुरुष का दर्शन किया फिर उनकी माया का दर्शन किया जिसके द्वारा ये जीव मोहित हो रहा भगवान का दर्शन किया भगवान की माया का दर्शन किया और फिर ततो तत् अधोक्ष जे दर्शन, और माया के करने का उपाय जो भक्त योग है उसको उन्होंने देखा ये सब जान बुझ करके फिर संसार के हित के लिए उन्होंने ये भागवती संताम चक्रे फिर द्यास ने श्रीमद भागवत का निर्माण किया जिसके सुनने मात्र से भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है आगे कथा जिस तरह से चले वो अप्रसंग उठाते परीक्षित जन्म कर्म मुक्तिम पांडवाना महाप्रस्थांच कृष्ण कथोदय यहा पक्ष पर। परीक्षित के जन्म की तथा और पांडवों का जो महाप्रस्थान ये सब चर्चा जिसमें हमें वो अब आगे की बात करते हैं जिस समय करो पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया युद्धे करो पांडवान वीरेशु स्वर्ग देश को अक्षोणी सेना समाप्त हो गई और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई भीमसेन ने वो गदा मारी दुर्योधन की जंगा में तो वो भी उसकी जंगा टूट गई और गिर गए और तस्थ्य प्रियम सात निन्यम निन्दम भी कर्मण कर तो उसका प्रिय करने लिए के लिए यह दुर्योधन हमारी प्रशंसा करेगा उसको प्रसन्न करने के लिए बड़ा निंदित कर्म किया द्रोपी के पांच पुत्रों को जो सो रहे थे उनको शेर काट करके गया महाभारत में आता है कि जिस समय दुर्योधन राम रण में तो युद्ध स्थल में पड़ा हुआ था तो वह यहां वहां उससे मिलने के लिए सब लोग गए अश्वथ खामा हैं कृपाचारी हैं ये लोग मिलने को गए दुर्योधन ने कहा मां भगवंतोत्र तप्यन धाम सौहृदान वे में आप हमारे सुहृद हैं हितेशी हैं हमको इस दशाने देख करके आप दुखी ना हो यजवे प्रमाणंदो जिता लोका मयाक्ष यदि वेदशास्त्र पुराण है तो हम युद्ध में हमारा निधन हुआ है तो हम उत्तम लोकों में जाएंगे इसलिए हमारे लिए शोध करने की आवश्यकता है फिर इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के स लेकर ले के उसके पास गए उनको देख करके वो बोला कि श्याम सुंदर चाहते थे कि ये निरिष्ठ राजा बने और दुर्योधन उनकी प्रजा बन बनकर के तो मैंने अपने जीते जी तुम्हारा ये इच्छा पूरी नहीं होने दी मैंने अपने जीते जी निरिष्ठ को राजा नहीं बनने दिया राज्य नहीं दिया अब देखो ससुहृद शामग ट स्वर्गम जनता हम चुका मैं अपने सुहृदों के सह सैनिकों के सह अरे श्रीकृष्ण अब देखो मैं स्वर्ग में जा रहा हूं और यूम हम निहत संकल्प तुम तुम्हारा जो संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ और सोचन तो वर्त ऐसे जो तुम्हारे संबंधी मर गए उनके रिसो करते हुए रोते हुए तुम यही पड़ेगा और हम तो स्वर्ग में जाए और नवे विषादो धीमेना का आय इसमें भी हमें कोई दुख की बात नहीं है भीमसेन ने हमारे शर में पैर से ठोकर मारी जब दुर्योधन गिर गया तो भीमसेन ने वो ठोकर मारी उसके शर में तो कहते हैं अब इसमें हमें क्या दिखा क्यों थोड़ी देर में जी प्राण निकलने वाले हैं तो काकावा कंग वृद्धावा ये चील और कौली मेरे सिर पर पे पैर रख के इस मांस को नोच नोच के खाएंगे तो भीमसेन ने पैर मार दिया तो क्या ऐसा जब उसने बोला तो उसी समय स्वर्गसी पुष्पों की ओर तो अब ये कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा है उसमें तो बिंदुधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के पांचों पुत्रों का श्रेष्ठ कार्य करके और तो, तो शयाना नाम द्रौपदी पुत्राणाम शिलांशी चिच्छे समझाता उसने कि पांच पांडव होंगे पांच तो और पांचों पुत्र थे द्रोधी वो जाकर के रखता दुर्योधन के सामने अरे पागल लिए कई पांडवों को जैसे हमारा वंश का अवनाश किया दुर्योधन भी पसंद नहीं हुआ द्रौपदी प्रातःकाल देखा था बच्चे उठे क्यों नहीं में तो जाकर के देखती हैं कि पांचों बच्चों के शेर नहीं है वहां रक्त बाह रहा है सैयाह का रक्त से वस्त्र सब भेजे हुए हैं तथा शिशुराम नाशन दृष्ट है ने तो देखा कि एक ही पुत्र मेरा नंद चार पांचवें पुत्रों का विनाश देख करके बिलल आरोप रदन करने लगे द्रौपदी के रदन को सुनकर के अर्जुन महातौर करके, करके आ गया अब अर्जुन कोई न समझा कि इसको हम कैसे शांत बना दे जिसके पांच पुत्र मारे गए हैं उसको कैसे शांत बना दे कैसे समझाना अर्जुन स्वयं धैर्य धारण करके बोले हे बद्रे भद्रे मैं जिस समय अष्ट का अपने बाणों से सिर काट करके जब तेरे पास मैं लाऊंगा और तू उस सिर बैठ करके जब स्नान करेगी तब मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा अब मैं तेरे कुछ नहीं कहता जिसने तेरे बच्चों के सिर हैं उस दुष्ट का शर्त में काट खिलाता ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के द्रोणी प्रति धावक अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन दौड़े अब तो अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागे यथा रुद्र भया सूर्य भगवान शंकर के वैसे जैसे सूर्य मारे गए मान पुराण में कथा आती है कि विद्युन्न नाम का नाम मा विदाली नाम का एक राक्षस था भगवान शंकर को उसने पसंद किया भगवान शंकर ने कहा क्या चाहता है उन्हें महाराज एक बढ़िया विमान जो थाने तपस्या तो किए था द तो तस्मई सौवर्णन विमान भगवान ने सूर्य को आज्ञा दिया कि एक सुवर्ण का विमान मना करके हमारे भक्त को तो क्या सुवर्ण का विमान करना दिमान दे कर दिया राक्षस को तो राक्षस को विमान जो था इतना चमकीला था सूर्य के समान चमकता था कि सूर्य भगवान चले जाते जहां रात्रि होती तो वो अपने विमान से घूमता तो फिर जैसा मारूभ होता रात्रि का लोभ कर दिया उसने तो फिर सूर्य भगवान ने अपने ते तेज से उसका विमान नष्ट कर दिया इसे देखकर के भगवान शंकर कुपित हुए कि वाह हमारा दिया हुआ भी मान और सूर्य ने उसको नष्ट कर दिया जो लेकर त्रसूर दो लूलार्क नामना विख्यात हो जाता वो लूलार्क नाम का तीर्थ गंगश में यहां का प्रसंग ये अश्वत्था मा ने देखा कि अर्जुन मेरे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तब उसने और देखा था मेरा कोई रक्षक नहीं है तब तो ब्रह्मास्त्र में वरक्षण करते मेरे तो और ब्रह्मास्त्र कोई ही उसने कहा यही मेरी रक्षा करेगा और उसने आचमन करके और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया इसके अनंतर उस ब्रह्मास्त्र का उपसंहार जानता नहीं तो बड़ा बड़ा भयंकर एक तेज प्रकट हुआ और अर्जुन की ओर आ रहा था अर्जुन ने देखा एक भयंकर ये तेज क्या है जो हमारी ओर चला रहा है भगवान श्री कृष्ण से बोले अर्जुन हे कृष्ण तुम भक्तान अभयंकर महाराज आप भक्तों को अभय करने वाले हैं आप साक्षात ईश्वर हैं प्रकृति से पर हैं माया आपके बस में है आप ये बताइए कि यह भयंकर तेज क्या है जो मेरी हो रहा रहा भगवान बोले अरे ये अष्ट खामा का ब्रह्मास्त्र है और इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया है पर इसका उपसंगार नहीं जानता है और इसे ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला कोई अस्त्र नहीं है इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र से इसे शांत करो भगवान की आज्ञा पाकर के अर्जुन जट रथ से नीचे उतरे और आसमन किया प्राणायाम किया और ब्राह्मण ब्रह्माय संगते ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को का प्रयोग किया और तो दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज मिल गया जमनम भूमि से संबाते और तो भयंकर तेज जब प्रकट हुआ तब तेजसा दहमान लोकाम देखा लोगों ने कर ये तो इस दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज से तो संसार नष्ट हो जाए फिर इसके अनंतर अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंसार कर दिया शांत कर दिया श्री कृष्ण पतन ज्ञाप का अर्जुन अस्थ गयम संजहारो दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत अर्जुन ने प्रतिक्दम दौड़ करके और अश्वत्था को पकड़ लिया और रस्सी से ऐसा बांध लिया जैसे पशु को बांध लेते और रथ के पीछे बांध करके अपने शिविर में ले आए भगवान बोले अर्जुन अब इस पर दया मत करना तुम थोड़ा हाँ इसको मार देना चाहिए देखिये तुम्हारे सोते हुए तुम्हारे निरपराध बच्चों को मारा है इसने ऐसा भगवान ने कहा पर अर्जुन ने उसको मारा नहीं भगवान बोले थे तो तुमने हमारे सुनते सुनते प्रतिज्ञा भी की है द्रौपदी के सामने कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसका सिर हम काट कर दिलाएंगे शिरो हराने तो द्रौपदी प्रतिष्ठतम द्रौपदी से तुमने प्रतिज्ञा भी की है अतः पापो एम बद्धता में बड़ा पाप भी है उसको मार जाना चाहिए परंतु अर्जुन धर्म को जानते थे भगवान के कहने पर नहीं भगवान की कितनी प्रिय हैं और भगवान स्वयं कह रहे हैं इसलिए क्या भगवान भी कहें तो शास्त्र से विरुद्ध मत कर नहीं मानी अर्जुन ने क्योंकि धर्म तो शास्त्र को जानते थे इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया है तस्मा शास्त्र प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो तो। मेरी बात प्रमाण नहीं है शास्त्र जो क्या उसको मान तो अर्जुन तो सुन रखी थी गीता पहले ही उन्होंने कहा भाई इनकी बात न मारो ये तो समय पर न क्या क्या कह देते हैं इसीलिए शास्त्र है उसकी बात नहीं भगवान की बात नहीं धर्म बिजानता कृष्ण लो भीकार मानम हम तुम न इच्छा मारने की इच्छा नहीं की अपने शिविर में ले आए और जहां द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही थी रो रही थी वहां द्रौपदी के सामने जाकर के अश्वत्था को खड़ा कर दिया मेरे घर ज्रोगदी ने देखा अश्वत्थामा की नीचे को दृष्टि उदासीन अघोमुखम क्यों पर महान बच्चों का वध किया है अपराधी है तो अपराधी के रूप में नीचे को मुख करके अश्वस्थामा रस्सी में बंधे हुए खड़े द्रोग ने अश्वत्थामा को देखा तो उठ करके दृष्टा कृपया कर नामक अपने बच्चों का दुख तो भूल गए और उस अश्वत्था को इस दशा में देख करके उसके हृदय में कृपा का दया था उदय और अश्वत्था को प्रणाम किया ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं जब ये हमारे यहां आते थे तो हम उनका पूजन करते थे चौकी पर बिठाते थे आज इस दशा में हमारे सामने खड़े हैं तो दृष्टा न नामों और इस तरह से बोली अर्जुन से हे देव एशमुच्छता अमुच्छता इनको छोड़ दो छोड़ दो क्यों इनके पिता से आपने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की सैन द्रौ वो पुत्र के रूप में आपके गुरु द्रौणाचारी तो हैं है? आत्मी वो पुत्र नामास पुत्र जो होता वो पिता का स्वरूप ही होता है प्रजारूपण आस्ते देखो इनकी माता यदि तो सती नहीं हुई क्यों ये पुत्रवती है पुत्रवती जो स्त्री है उसको सती होने की आज्ञा नहीं कति हो करना कथा तो, तो इसलिए जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं तो वैसे मैं इनकी माता को रोती हुई देखना नहीं चाहती तथा से माता कति मारो दीप सूर्य कहते हैं कि जब द्रौपदी ने ये वचन कहे द्रौपदी जी ये वचन कैसे थे धर्म्यम न्याय सकुणम निर्विदीकम समम महत्व करुणापूर्ण थे धर्म से युक्त थे न्याय से युक्त थे द्रोग जी इन वचनों को सुनकर के महाराजा ज्येष्ठ नकुल सहदेव अर्जुन श्री कृष्ण सब उसकी प्रशंसा करने लगे अरे धन्य देवी तुम धन्य ऐसे अपराधी के विषय में भी ये सोचती हूं ताम प्रहसंसु सब लोग द्रोव की प्रशंसा करने लगे और भीमसेन क्रोध में बह करके बोले ओ पंडी ने व्यर्थम बाल जगत बता से बधाई विषय व्यर्थ इसने बच्चों को मारा है इसका तो वध करना ही इसे भीमसेन के रचना को सुना द्रोव के रचनों को सुना भगवान अर्जुन की ओर देख करके बोले के अर्जुन पधारूप ब्राह्मण में हंतव्य ब्राह्मण ने ऐसा कोई काम किया हो वध करने का फांसी का काम भी कोई किया हो तो भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतकायु को तो हम कर मंतव्य ये दोनों हमारी आज्ञा है तो आतकाइयों में तो ये आ गया आतकाई तो ये है ही है तो एक दृष्टि से तो मार देना चाहिए और हमारी यह भी आज्ञा है कि ब्राह्मण को फांसी का दंड नहीं देना चाहिए ब्राह्मण मनोहन कर दिया तब तो भी दोनों आज्ञाओं का पालन करो अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन करो और द्रोपजी को भी अच्छा लगे भीमसेन को भी प्रिय हो ऐसा काम तुमको करना चाहिए भगवान के प्राय अर्जी। अर्जी तो के अभिप्राय को अर्जुन समझ गए अर्जुन उसी समय अर्जुन ने सकेशम शिरोगतम मणि जहारत तो अश्वत्थाना के जो केश थे उनको मूंग दिया और उनके सहज ही माता के पेड़ से ही उनके मस्तक में जो मणि थी वो तो मणि को निकाल लिया और फिर उनको वहां अपने शिविर से उनको जो है अपमान करके वहां से निकाल दिया तो बकनम और द्रविणादानम जो है जो ब्राह्मण कोई अपराध ऐसा करे तो उसका जो है धन छीन लिया जाए उसको मुड़वा दिया जाए और उसके वहां स्थान से निकाल दिया जाए तो ब्राह्मण अधमों का अधम ब्राह्मणों के लिए यही दंड है शास्त्र बध ऐस एवं न गिफिका ऐसे बस इसी तरह से उसका सिर मुड़ दिया उसके बाद जो मणि थी छीन ली वहां निकाल बस यही एक बात है जी कहते हैं कि अब पांडव लोग स्त्रियों को आगे करके जो मृतक संबंधी थे उनको जल देने के लिए गंगा पर पहुंचे और गंगा में स्नान करके स्मरण कर करके जिसको जिसका स्मरण आ रहा है उसका नाम ले लेकर के जल दे रहे थे जलांजलिंग दत्ता विरापन तरफ जलांजलि देकर के गंगा किनारे बैठ करके शोक कर रहे थे उसी समय ये कौन कौन से चतरा गांधारी द्रौपदी प्रथा भीम दृष्टि ये सब लोग उस तो समय फिर भगवान ने उन सबको समझाया अरे भाई देखो तो ये संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं मृत्यु से कोई भी प्राणी किसी को बचा नहीं सकता कहा कम सकता है रक्षित मृत्यु काले रजत छेदे के घटन धारे इसलिए सभी प्राणी काल के अधीन है मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता है इसलिए काल की गति को दिखाते हुए भगवान ने स्वर को शांत किया इसके अलावा उसी अवसर पर वहां से अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाला था आगे जाकर के उसने फिर ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ दिया पांचों पांडवों को मारने के लिए उद्देश्य करके और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था परीक्षित तो उसको मारने के लिए छह बाण उसने छोड़े पांच बाण था पांडवों को मारने के लिए और एक बाण उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मारने के लिए फिर छोड़े अब जो है उत्तरा जो है देखा थे एक लोहे का तपा हुआ बाण मेरी ओर आ तो उसने भगवान श्री कृष्ण से, से प्रार्थना की पाये पा महायोगि ने देवदेव जगतपते देव नान्यम यत्र मृत्यु परस्पर हे कृष्ण हे कृष्ण मेरी रक्षा पर आप ही महारे रक्षक हैं यह संसार में तो एक दूसरे की मृत्यु का हेतु बना हुआ प्राणी अभि जगत मानुष हो भगवान ये लोहे का कपा हुआ बाण ओर आ रहा है